Ar, mein mein mein 1990 I ya, mein. Mein mein us us 年に IIT ・ Delhi の BTEC の Master's in 1992年に開発した時に、Barathea の Right to Recall の開発者が始まった時に、 आज का जो वीडियो है वो है दांडी मार्च के बारे में और मेरे जो पांच-छह वीडियो हैं जिसमें मैं मोहन भाई यानी जिसे आप महात्मा गांधी कहते हो मैं उन्हें दुरात्मा गांधी कहता हूँ तो मोहन भाई के बारे में है कि किस और वो जरूरी है ऐसा नहीं कि सिर्फ इतिहास की बात है वो इतिहास हमारे वर तो ये जो आज का वीडियो है वो दांडी नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह जी से करते हैं नमक सत्याग्रह उसके ऊपर है कि उसकी वजह क्या थी कि भगत सिंह ने जो पुणे स्वराज की मांग उठाई थी उस मांग को रफे दफे करने के लिए था। भगत सिंह की पुणे स्वराज की मांग तुल पकड़ रही थी पूरे देश में और उसको रफे दफे क आंदोलन की जरूरत थी और दांडी सत्याब्रह्म एक सुडू आंदोलन था, एक बड़ी मोमेंट, बड़ी बात, पुण्डरस वराह की बड़ी बात को रफा दफा करने के लिए, उसे जान बिठाने के लिए। तो मैं कुछ डेट्स आपको दूंगा, ये दोनों, ये सारे डेट्स मैंने विकीपीडिया के दो पेज से लिए हैं, विकीपीडिया आप, है है विकी आप विकी � दानी सत्याद्रोपे गूगल करेंगे तो सारी तारीखें यहीं से ली हैं। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह ने नेशनल एसेंबली में बम फेंका। 8 अप्रैल 1929। 6 मई को ट्रायल शुरू हुआ। 7 मई 1929 को ट्रायल शुरू हुआ। भगत सिंह ने उस ट्रायल का उपयोग किया पूर्ण सम्राट की बात प्रजा तक पहुंचाने के लिए। और बात को और वेज देने के लिए और जेल में जो अत्याचार हो रहे थे उसका विरोध करने के लिए भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और जतिन्द्रनाथ दास ने 24 जून को अनशन शुरू किया। 24 जून 1929, कि। 1929, 1929 को उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू की। 13 सितंबर 1929, 13 सितंबर 1929 को जतिन्द्रनाथ दास की मृत्यु हुई अनशन जितने भी गांधीवादी होंगे से एक भी गांधीवादी की कभी अनशन से मृत्यु नहीं हुई पर यहाँ एक तांत्रिकारी की मृत्यु हो गई और आ, केस चलता गया केस चलता गया और जैसे-जैसे केस चलता गया हंगर स्ट्राइक चलती गई बगसिंह की प्रसिद्धि बढ़ती गई अमरेश नहीं चाहते थे कि बगसिंह का फोटो अखबार में चप्प भगत सिंह को जरा भी पब्लिसिटी मिले लेकिन जो और बड़े अखबार थे वो अंग्रेजों के पैसे पे चलते थे या तो अंग्रेजों के जो, जो चमचे थे बजाज सारा भाई आ, ताता बिरला उनके पैसे पे चलते थे तो बड़े अखबार भी भगत सिंह को कवरेज नहीं देते थे लेकिन छोटे अखबारों ने कवरेज देना शुरू किया तो उनका कि कांग्रेस के कार्यकर्ता होने मोहन भाई को कहा कि भई आप मुनस्वराज की बात को क्यों नहीं उठाते? उन्होंने जवाहरलाल को कहा, जवाहरलाल नेहरू या जवाहरलाल गांधी जो भी उनका नाम रहो, जवाहरलाल को कहा कि भई आप भगत सिंह के फेवर में क्यों नहीं लिखते? तो जवाहरलाल ने एक भगत सिंह के फेवर में आ तो जवाहरलाल ने कहा कि आपको मेरा इस्तीफा देना हो तो ले दीजिए जंगलीडर मैगज़ीन का नाम था लेकिन कार्यकर्ता मेरी जान खा रहे थे इसलिए मुझे मैगज़ीन के फेवरेट आर्टिकल लिखना पड़ा तो ये पूरी पूर्ण सोनार की मांग पूरे देश में पकड़, तुल पकड़ रही थी और उसमें 12 मार्च 1930 को मोन भाई ने क यानी साफ़ साफ़ दिख रहा है कि पूरे देश में पूर्ण स्वराज की मांग थी कि नमक का टैक्स नहीं ये दो-तीन कपड़े का टैक्स नहीं ये टैक्स नहीं वो टैक्स नहीं पूर्ण स्वराज और एक चिल्लर बात ले आए मोहन भाई कि नमक पे हम टैक्स नहीं लेंगे और जाहिर है अंग्रेज़ तो यही चाहते थे कि पू パタジャーのパタジャーのパタジャーのパタジのパタジャーのパタジーのパタジャーのパタジャーのパタジャーのパタジャーのパタジャーのパタジャーのパタジャー a パタジ a ーのパタジャーのパタジャーのパタジャーのパタジャーのパタジャーのパタのパタジャーの तो वो पूरा जो मीडिया कवरेज है वो 100% कवरेज मोहन भाई को दिया जैसे वो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो कोई बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो अपनी जान का जोखिम ले रहे हो कोई शहादत कर रहे हो और इस तरह से पूरा जो ध्यान है लोगों का वो बढ़ गया और पोनस्वराज की मांग मीडिया में मीडिया को एक बहान बिना टैक्स दिए नमक बनाने वाले हैं और इस पूरा ध्यान पड़के वो उसमें अमरेशो को मौका मिल गया एक मई 1930 में स्पेशल इमर... इमर्जेंसी डिक्लेर के वाइस प्रोविनेंस एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दी और स्पेशल ट्रिब्यूनल में भगत सिंह का केस अलग ही कानून बनाया पूरे केस चलाने के लिए उसके अंतर्ग और जैसे आपको पता है कि 23 मार्च 1933 को भगत सिंह को फांसी की सजा हुई और उसमें भी जो सजा थी वो 24 मार्च 1933 थी 24 मार्च 1931 और वाइस रॉय ने खुद लिखा है कि मोहन भाई ने जिक्र किया था कि भाई 24 मार्च 1930 को कराची में बहुत बड़ी मीटिंग है जहाँ पे मोहन भाई को उनके हिस्सा और आ, बकरी के दूध और इंसान के जरूरी मुद्दों पे उन्हें स्पीच देनी थी और वो उस दिन यदि भगत सिंह को फांसी होती तो उस दिन गांधी मोहन भाई एक भी स्पीच नहीं दे पाते क्योंकि मीटिंग में कार्य करता एक ही बात करते थे कि भगत सिंह को बचाना है भगत सिंह को बचाना है तो ये खास वाइस रॉय ने लिखा ह� मोहनपाय ने फांसी कैंसल की जाए या फांसी को काले पानी में कन्वर्ट किया जाए ऐसा कोई रिप्लेस नहीं किया ऐसा कोई रिप्लेस आता नहीं है उन्होंने फांसी की तारीख चेंज करने को बोला था और 24 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन था उसमें मोहनपाय को ज्यादा डिस्टर्बेंस नो इसलिए फिर अंग्रेजों ने मो वो इस तालमेल दायर पर यहाँ पे हमें साफ कह रहा है हम तारीखों को क्रम के अनुसार रखे कि दांडी सत्याग्रह की पूरी मुमेंट है वो भगत सिंह की पूर्ण स्वराज की मांग जब तुल पकड़ रही थी भगत सिंह का जो टायल जेल में से, जेल से चल रहा था उस उपर तुल पकड़ रही थी वो उसमें ध्यान बताने के लिए मोहन भाई न アメリカとアシバーのコネクションは、アメリカのコネクションは、アメリカのコネクションは、アメリカのコネクションは、アメリカのコネクシすンは、アメリ m のコネクションは、アでリカのコネクションは、アメリカのコネクションは、アメリカのコネクションは、アメリすのコネクションは、アメリカのコネクションは、アメリカのコネクションは、アメリカのコネクショ e は、アメリカのコネクションは、アメリカのコネクションは、アメリカのコネクションのコネクションのコネクションのコネクションのコネクションのコネクショ パテ गांव में जाओ पाखाने सांप करो ये करो बस आंग्रेज डर जाएंगे आप 100 मील की स्पीड से चलकर उमड़ गए आंग्रेज डर जाएंगे भारत को आसानी दे देंगे वापस भाग आएंगे यदि ये वाइसरोड ने ऐसी बात की होती तो क्या आप मानते हैं नहीं मानते इसलिए वाइसरोड ने ये बात नहीं की लेकिन वाइसरोड ने क्या कहा कि चाका बुमाने से आज़ादी आएगी उसको ब, उसको बड़े प्रमाण में पब्लिसिटी दो ताकि लोग तलवार पहनते बंदूक पहनते चाका जमाना शुरू कर दे एक तरह का टाइम पास हो जाए तो और हम आसानी से राज करते रहें तो ये जो मोहन भाई का पूरा जे उसके जो आश्रम थे वो एक ही काम था वहाँ पे एक ही धंधा था कि जो उनको किस तरह से टाइम पास एक्टिविटी पे लगा दिया जाए टाइम पास यानी कि भाई चक्का कुमाऊँ बजान गाओ गाँव में जाओ इधर जाओ ये करो खाली बेचने जाओ और उस तरह से जो 16-17 साल का युवक है उसके तीन चार साल टाइम पास हो गए 20-22 साल का हो गया शादी हो गई एक आपत्ति हो गई वो ठंडा पड़ गया और � तो 10 बांगरे बीस अंग्रेजों की हत्या हो जाती, तो अंग्रेजों को बहुत नुकसान जाता। तो अंग्रेजों ने जो कवरेज दिया मोहनपायी को मीडिया के द्वारा, वो इसीलिए दिया क्योंकि उन्होंने देखा था कि भाई इसमें हमारा फायदा यानी मिनिमाइजिंग द लॉस। बिजनेस में कभी-कभी मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट नह パートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナ अब इसका आज से क्या लेजाना है कि आज ये जो लोकपाल आंदोलन शुरू हुआ आज की तारीख है 14 जनवरी अब सॉरी 12 जनवरी 2012 12 जनवरी 2012 आज की तारीख है और आज से एक साल पहले जो लोकपाल का आंदोलन शुरू हुआ उसका भी यही मकसद था कि पापा रामदेव ने जो काले धन के लिए मूवमेंट पूरे देश में तु से लोगों का ध्यान बढ़ाना था कि उस मुमेंट से पूरा ध्यान रफ़ादाफ़ा हो जाए और बस एक लोकपाल लोकपाल लोकपाल एक साल पूरा टाइम पास हो गया लोकपाल के नाम पे। था था में जैसे कि लोकपाल आता तो 24 घंटे में प्रश्नचार कम हो जाता ये उत्तरखंड लोकायुक्त का कानून पास किया कानून पास किए दो महीने हो गए का क तो 14 दिन में नहीं, 7 दिन में, 7 दिन में ये सब सीधे हो जाएंगे। Right to Recall PM आएगा तो PM से लेकर CM से लेकर पटवारी तक, 7 दिन के अंदर ये सारे अफसर सीधे हो जाएंगे। फिर वो Supreme Court का जजों या Senior Division Magistrate हो, तो असली चीज वो Right to Recall थी, उसको सब रफ़ादफ़ा करने के लिए, काले धंधा मुद्दा था, Right to Recall का मुद्दा था, उसको रफ� どこかでカタハイ、ワカレカタ、オパシナカ、モモンバイザホトレイ、ゴムテレ、オ4ドペスキサマリパテレ、ジューケシー、オコスニカ、チャリスペスパカムトコビ、DIV、ボリティー、ドペスキサマリティ、ジューティジューティー、オロスメ、イスターセウンカ、タイパシエクサギャ。 तो हमें मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ये भगत सिंह का wikipedia पे जो salt सत्याग्रह का wikipedia पेज पर पढ़ लें तारीखों को कंपेयर करें आपको साफ दिखने मिलेगा कि दानी सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था ऊनस वराह की movement को रफादाफा करना। ऊनस वराह की movement भगत सिंह ने रखी थी मोहनबाई ने तभी movement को ऊनस वराह को स्वीकार नहीं कि� पुणे स्वराज की बात को लिफ्ट सर्विस थी जैसे ही दबाव कम हो गया और सीधा वो पुणे स्वराज भूल के खादी और भजन और टाइम पास पे आ गए थे उन्होंने पुणे स्वराज पे कोई काम नहीं होने दिया उन्होंने सिर्फ खादी और भजन और टाइम पास एक्टिविटी पे ही वो उनका ध्यान चलता रहा था और भगत सिंह की मांग तू もしもしもしもしもしもしもしももしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしももしもしもしもしもはもしもしもしもしもしもし